महाभारत सभा पर्व पंचाशत्तमोध्याय दुर्योधन का अधित को अपने दुख और चिंता का कारण बताना जन्मे जय उच कथम संभव दोतम भ्रतृणाम तमहारित यद्यसल प्राप्त पांडविर्मे पितामह जन्मे जय ने पूछा मुने भाइयों में वह महाविनाशकारी दूत किस प्रकार आरंभ हुआ जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा के चास्तारा राजा नो ब्रह्मवेत्तम के चैनम अन्वोदंत के चैनम ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वहाँ कौन कौन से राजा सभा थे किसने दूध क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध विस्तरे कथ्यम तयाद मूलम हे तृथिव्याम ब्रह्मन् मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ विप्रवर यह दूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है सौतिराजा व्यासिष्य प्रतापवाच चेथ यद तत्सव वेद तत्वित सौति कहते हैं राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्व व सम्पायन जी वह संग सुनाने लगे वै सम्पायच श्रृण मे विस्तरे कथा भारत सत्यमा भूय एवं महाराज यदि श्रवणे मति वैश्वान जी ने कहा भरतवंश सिरोमणे महाराज जन्मे जय यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो विदुरस्य से मति ज्ञावा धृतराष्ट्रों विसुता दुर्योधनम वाक्य उवाच विजने पुनः का विचार जान्क अम्बिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा अलम ज्योति गांधारे विदुर न प्रशंसती नशु महाबुद्धि अहितम बती गधारी नंदन जुए का खेल नहीं होना चाहिए विदुर इसे अच्छा नहीं बना बताते हैं महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो हितम हे परम मने विदुरो य प्रभाषते क्रियताम पुत्र तत्सर्वम हे तने हितम तव विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ बेटा तुम भी वही सब करो मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है देवर सेवा श गुरुर्देव राजी मे यहाँ भगवान् बृहस्पतिदारधी तेद विदुर सर्व स रहस्यम महाकवि शीतस्तु वचने तस्य सदा हम अत्र मेधावे कुरुनाम प्रवरो वा तदलं पुत्र दूते भेद्युद्धि वाले इंद्र गुरु देवर्षि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं बेटा मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा विष्णुवंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है अतः बेटा जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है भेदे विनाशो राज्यस्य तुत्र परिवर्जय पिता च पुत्र कार्यम परम स्मृत वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है अतः पुत्र जुए का आग्रह छोड़ दो पिता माता को चाहिए वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दे इसीलिए मैंने ऐसा कहा है प्राप्त स्तमस्त नाम पितृपतामह पदम अधास्त्रे लालिता सततम गृहे बेटा तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है शास्त्रों की विद्वता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है भ्रातृ ज्येष्ठ स्थित तो राज्य विंद से कि शोभनम पृथ्जनलभ्यम यदोजना छादनम पत्पि महाबाहो कस्म्छोच पुत्रक स्तम राष्ट्रम महाबाहो पितृपयता महम महत महाबाहो तुम अपने भाइयों में बड़े हो अतः राजा के पद पर स्थित हो तुम्हें किस कल्याण में वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्तु तुम्हें प्राप्त है फिर तुम क्यों शोक करते हो महाबाभ तुम्हारे बाप दादों का यह महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है नित्य मापियन भाषित्व जन्मे देवराज इंद्र की भांति तुम इस्लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है फिर तुम्हें शोक की कारणभूत भूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई है यह मुझसे बताओ दुर्योधन उवाच अस्म्छाया मे ते प्रपश्यन्पूरश नाम कुशोधम स्मृत दुर्योधन बोला मैं अच्छा खाता हूँ और अच्छा पहनता हूँ इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता वह अधम बताया गया है नमाम प्रीणतम प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी साधारणे विभू ज्वलिता कौनतेम धृष्ठवाच विभ्य थे राजेंद्र यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जग मगाती हुई लक्ष्मी को देखकर कर व्यतीत हो रहा हूँ युधिष्ठिर में सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूँ जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूँ और आपसे बातें करता हूँ आवर्जिता भांतिपस्को कुा लोहजंघा युधिष्ठिर कास्क कारस्कर तथा लोहजंग आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे थे हिमवत्गरानुपा सर्वे रत्नाकर अंत्या सर्वे परयुधस्ता युधिष्ठिर निवेश हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति म्लक्ष जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया है ज्येष्ठो मेष्ठ चेतें युधिष्ठिर न सत्त्य युक्त रत्न परिग्रहे महाराज मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त कर दिया था उपस्थिता श्रेष्ठाणाम ना पर नापर नापर त्र भारत भारत वहाँ भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी उसका आर पार दिखाई नहीं देता था न मे हस्तसमसु तति गृणत प्रतिठन्त मयि श्रांते गृह्य दूराहृत उत्स रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया तब मेरे थक जाने पर राजा लोग राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगते थे कृताम्बिन्दु बिंदु सरो न स्टिक्छा अपश्यम नलनीम पूर्णा उदकश्य भारत वस्त्र सतीमये प्रा सत्कोदर शत्रोधे विशेषण अभिमूढ़ रत्न वर्जित भारत बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करणी का निर्माण किया था जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी भारत जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा तब भीम से ठिठा कर हंस पड़े शत्रु की विशिष्ट समृद्धि को मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो, तो था ही तम यदि शक्त श्याम पात हम मृकोदरम यदि कुरिया समारंभम भीम तुम नाधिप शिष्यपाल युवास्माक गतिश्यान्नात्रशय सपत्सोमेश तिथ उस समय वहाँ यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता राजन यदि मैं भीमसेन को मारने को का उद्योग करता तो मेरे भी शिष्यपाल किसी ही दशा हो जाती इसमें संशय नहीं है भारत शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे किए देता है। समाम नाधिप तो नरेश्वर मैंने पुनः एक वैसे ही बावली को देखकर जो कमलों से सुशोभित हो रही थी समझा कि यह भी पहली पुष्करणी की भांति स्फटिक शिला से पाट बराबर कर दी गई होगी परन्तु वह वा वास्तव में जल से परिपूर्ण थी इसीलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा तत्मा सत्कृष्ण पार्थिण स सुस्वरम द्रौपदी च सत्रिफिर व्यथियंति मनोम वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी क्लिन्नवड़ किंकरा राजनोदिता दुर्वासांस में नारी तथ्य दुखम परम मम मेरे सब कपड़े जल में भींग गए थे अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए यह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई प्रणंबम चुश्रूष्वान्न्य वद तो मे न राधिप अद्वार विर्गछन्थानूपिणा अभिहत्य श्रीलाम्बू ललाटेनावेक्षत महाराज एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी जिसे बताता हूँ सुनिए एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी मैं उसे से निकलने लगा अतः शिला से टकरा गया जिससे मेरे ललाट में बड़े जोर की चोट लगी तत्रझो दूरा आलो क्याभि हतम ददाम बाहू भी परिगृहणीताम सोचंत सहिता उभ उस समय नकुल और सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे वाच सहदेवस्तु अस्तु तम विस्मय इदम द्वार मितो गति पुनः पुनः वहाँ सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह कहा राजन यह दरवाजा है इसलिए इधर चलिए भीम से त्रोक्तो धित्रात्मजेत छ संबोध्य एतो प्रहसीदारम नाधि महाराज वहाँ भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्रपुत्र कहकर संबोधित किया और हसते हुए कहा राजन इधर दरवाजा है नामे यान रुस्ता मे यान दृष्टा मे तस्पति तच्च मे मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं उनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है इत श्री महाभारत सभा पर्वण द्योत पर्वणि दुर्योधन संतापे ए इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ